बढ़ेंगे ना है ना बोलो ये तद अनम संसार संसार व्यतिरक्तरास्वादी साधन आदि साधन मारणि नहाँ जन्मासूत्रे न वेद्यकुसुमग्रथनाथ सूत्राण वेद्तवाक्या सूत्र उदाहृत वाक्यार्थ वाक्याचारण अध्यवसान निवृत्ताई ब्रह्मावगति प्रमाृत्ता अभी बोल रहे हैं अभी आपने अभी तक तो जो बताया जन्माद्यतः में जो बताया उसको ये तदव अनुमान संसारी व्यक्तिरित्रीश्वर ईश्वर अस्तिदा मनंते ईश्वरकारि ईश्वरकारि अलग अलग लोग अनुमान प्रमाण में जो स्वीकार करता है वो भी ईश्वर को स्वीकार करने वाले कुछ लोग हैं। सांख्य नहीं करते थे लेकिन नया एक वैशेषिक सब लोग करते हैं है ना? पाशुपता इत्यादि बहुत लोग हैं। ये लोग करते हैं क्या करते हैं ओ संसार व्यतिरिक्त संसारी संसारी व्यतिरिक्त संसारी जीव से अलग ईश्वरास्तित्व ईश्वरास्तित्व को रखने वाले हैं वो ईश्वरित्व साधन क्या है बोलता है अनुमानम इसको अनुमान बोलकर ईश्वर जगत क्या मान रहे हैं इससे वो जीव व्यतिरिक्त ईश्वर इसको इसको किया है सृष्टि तो करता वो है ऐसा वो मानते फिर एक बार देखो क्या मानते हैं जगत प्रस्थित को ही लेते हैं लेकर संसारी है जी एक ईश्वर है सर्वज्ञ है सर्वशक्त है वो सृष्टि स्थितिलय कर रहा है ऐसा बोलते प्रमाण क्या है उनका पूछा तो अनुमान ही प्रमाण है उनका क्या आसान से देख सकते हैं देखो नहीं इतना करना है तो सर्वज्ञ नहीं है जी आसान से बोल सकता है ना मनते बोलते ही वो प्रश्न पूछता है नु सूत्रकार सूत्र सूत्र वही बोला है हनुमान से ही बोला है ना प्रश्न मालूम हो रहा है हनुमान से बोल रहे है ना पूछा तो ना ऐसा नहीं है सूत्र क्या है इसको याद रखो ब्रह्म सूत्र क्या है वेदांत वाक्य कुसुम ग्रथनाथत्वाद सूत्राणाम सूत्र क्यों है 555 सूत्र है ना क्यों है वेदांत वाक्य कुसुम ग्रथना वेदांत वाक्य अलग अलग कुसुम है पुष्प है उसको माला से बांधने के लिए बांधने के लिए क्या बोलता है माला से उसको करना हाँ हाँ हाँ तिरोना पिरोना पिरोना फिर गुंथना क्या है गुंथना सेम है अच्छा है ना हाँ इसलिए वो पिरोने के लिए यह है वेदांत वाक्य कुसुम है है ना अभी ब्रह्मसूत्र जो है वो माला है है ना वहा वेदांत वाक्य बोलते ही क्या हो गया ये सब अलग प्रमाण है अनुमान नहीं है जैसा अनुमान आदि एक एक प्रमाण है वेदांत भी ऐसा एक प्रमाण है अलग है, है ना उसमें ओ, क्या बोलता है वेदांत तो अलग अलग प्रमाण है ना अलग अलग प्रमाण क्यों है ये वस्तु एक है उसका स्वरूप क्या है ऐसा निश्चय करने के लिए ही है प्रत्यक्ष हो अनुमान हो सब कुछ है ना आगम भी इसी प्रकार वाला है लेकिन फर्क क्या है जो अनुमानित प्रमाण को किसी को नहीं मिलता है उसको ही बोलता है हर एक प्रमाण ऐसा ही है एक प्रमाण को नहीं मिल, जो मिलता है उसी को बोलता है इसका तो मतलब क्या हुआ अलग अलग बहुत कुछ वस्तु है जो अनुमान आदि प्रमाण को नहीं मिलता है वस्तु है इन वस्तुओं को समझाने के लिए ही वेदांत वेदांत वाक्य है वेदांत वाक्य वेद वाक्य है अभी वेदांत वाक्यों को क्यों बोल रहा है यहां पर विषय धर्म नहीं है वेद में दो टॉपिक्स धर्म धर्म है, है। ब्रह्म जिज्ञासा करकांड में कर्मकांड में होता है ब्रह्म जिज्ञासा ज्ञानकांड में होता है है ना इसलिए ब्रह्म जिज्ञासा का तात्पर्य क्या है ब्रह्मावगति ब्रह्म को समझाना ब्रह्म को समझना वही है इसलिए वो वेदांत वाक्य नाम ही सूत्र ही वाक्यों को ही उदाहरण देकर विचार कर रहा है एक प्रकार से देखा तो ए ऑफ सुप्रीम कोर्ट जैसा है, है ना वेदांत सूत्र क्योंकि मैंने बोला ना फॉल्सिफाइबल थी सा इस प्रकार वेदांत वाक्यों को देखते रहा जिसको समष्टि दृष्टि नहीं है उसको अलग अलग दीख पड़ता है विरोध सहज है है, ना उसका दोष नहीं है समग्र दृष्टि नहीं है क्योंकि शास्त्र का अध्ययन नहीं किया है इसलिए वो विरोध दिख पड़ता ही है, है ना इसलिए वहां पर सूत्रकार क्या कर रहे हैं विरोध कुछ नहीं है इसको देखने का क्रम ऐसा ऐसा दिखाते हैं ना इसलिए वो वेदांत सूत्र ही उदाहरण उदाह वेदांत वाक्यों को ही उदाहरण देकर ये विचार करते हैं वाक्यार्थ विचार अध्यवसाय निर्वृत्ता ही ब्रह्मावगति वाक्यार्थ विचार से निश्चय होने वाला ही है कौन सा ब्रह्मावगति अनुमानादि प्रमाणांतर प्रमाण अंतर निर्वरता ना अनुमान आदि प्रमाण अंतर निर्भरता अनुमान प्रमाणों से नहीं होता है ऐसा वो जनरल स्टेटमेंट बोलते ही हर एक बार दुष्टात को नहीं दे सकता कोई भी आप याद रखना है प्रमाण को अनुमानादि प्रमाण को न मिलने वाली चीज बहुत है है ना नाग्ञ मैंने बोला अभी प्राग्ञ को समझाने के लिए प्राज्ञ क्या है कौन बोल सकता है अनुमान से बोल सकता है है ना और जगत इस से कहा कौन बोल सकता है कोई नहीं बोल सकता बोला तो वो सिद्धांत करता रहता है थोड़ी दिन के बाद वो ठीक नहीं सब कोई बोलता है है ना उसी प्रकार धर्म भी धर्म को कोई नहीं जानता है डोंक दू कैन गिव धर्म ऐसा रहता है ना? है, ना? It's a, it's a है ना वो क्या बोल सकता है ठीक क्या है गलत क्या है क्या बोल सकता इसलिए धर्म ब्रह्म जिज्ञासा वेद से ही होता है धर्म जिज्ञासा कर्म कांड में होता है ब्रह्म जिज्ञासा ज्ञान कांड में होता है, में होता है। ना वंद सत्सु सत्सु तो वेद्यु जगत जन्मावादी तदर्थग्रहणदारढ़ हनुमी वेद्य प्रमाण न निवार्य वेदांत वा जगतो जन्मादिकारे जगत से ही मालूम होना है सामने कहा आ, ये तो ठीक है वेदांत वाक्य से ही मालूम होता है तो भी, तो भी तदर्थ ग्रहण दार उस अर्थ को ठीक तरह से समझने के लिए अनुमान भी वेदांत वाक्य अविरोधी प्रमाणम भवन न अनिवार्य अनुमान को भी स्वीकार करते हैं वो नहीं स्वीकार करेंगे ऐसा नहीं बोल सकता होना है लेकिन तर्क कैसा होना है वेदांत वाक्य अविरोधी प्रमाणम होना है, है ना इसलिए यहां पर हमेशा याद रखो आप जब कभी वेदांत में आता है तब प्राज को थोड़ा याद कर लो आपको ठीक बैठता है सब कुछ वहां पर अनुमान से नहीं सिद्ध कर सकता है उसको इट इज इम्पॉसिबल है ना वेदांत वाक्य ओ स्वतः प्रमाण है स्वतंत्र प्रमाण है, है लेकिन मैंने तीन दिन पहले कहा वेदांत के द्वारा समझाते समय ये किसी सिद्धांत को ही सुनने पर भी अलग अलग लोगों में अलग अलग प्रकार का संशय आता है क्योंकि अलग अलग संस्कार है है ना अलग अलग संस्कार कैसा पैदा होता है मैं बोला हूं उसको हटाने के लिए अनुमान चाहिए अनुमान का परिधि मालूम हो ना आपको जूरिसिक्शन अनुमान का क्या है जो संशय पैदा होता है उसको हटाने के लिए अनुमान आदि प्रमाणों को बोल सकते हैं लेकिन स्वरूप का निर्धारण करने के लिए वेद ही होना है दो है एकदम समझना संशय हटाना दो है संशय हटाने के लिए अनुमान आदि होना है क्योंकि हमारा प्रारब्ध वैसा है क्योंकि हमें बुद्धि में ही बैठा है है ना लेकिन वो सब कुछ होने के बाद समझे कुछ नहीं है ऐसा बोलने के बाद नजर उधर जाएगा जब जाता है उसको समझने के लिए वेद ही चाहिए है ना इसका मैं ही नहीं बोल रहा हूं श्रुति ही बोल रही है ऐसा बोलते तर्कस्य सहाय तर्कुपेत श्रुति भी वो तर्क के सहाय को स्वीकार किया है ही बोलता है देखो हाउ जनरस इट इज श्रुति जानता है इट इज नॉट लाइक अदर प्रमाणस ऐसा नहीं है इसको भी लेते हैं। बोलते हैं। कैसा पूछा तथा, ही, तथा ही। श्रोत इति श्रोतव्यो मंत्युति पंडितो मेधावी गा गानेपस्य आचार्यवाण पुषो वेदी चुषबुद्धिसहायत्म दर्शयती यहाँ पर अभी क्या दिखाना श्रुति ही ओ अनुमान प्रमाण को सहाय ले लो ऐसा बोलता है कहा बोला है पूछा देखो श्रोतव्यो मंतव्य बोला है आत्मा वा अरे दृष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निद्या कतव्य बोला है श्रोतव्य मतलब क्या सुनना है है ना बाद में मंतव्य मन मनन करना है मनन करने के लिए क्या अनुमान प्रमाणी है मनन मतलब क्या है? ओ विकल है विकल्प आता रहता ना ऐसा हो सकता है ए, है ऐसा ये ठीक क्या है? नहीं ऐसा निश्चय करने के पहले जो काम होता है वो मन का है निश्चय बुद्धि से होता है है ना इसलिए वो मंतव्य करने के लिए अलग अलग प्रकार से प्रमाण लेना स्वीकार करना ऐसा बोला है यदि शुरू बाद में पंडितो मेधावी गंधाराणी उपसंपद्या इत्यादि वहां पर चांदो है, क्या है वो ये किसी डाकूलो उसको आंख बंद करके वो जंगल में छोड़ दिया और सब कुछ लूट के चला गया है ना? अभी बांधा है उसको ऐसा भी है उसका नहीं निकाल सकता थोड़ा थोड़ा जा रहा है देखो ये कौन है इधर थोड़ा हो मुझे मदद करो ऐसा बुला रहा है बाद में बोलता है मैं गंधार को जाना है कैसा जाना ओ, इसको हटा दो थोड़ा निकालो इसको ऐसा बोल रहा है लोग उनको मदद भी किया धीरे धीरे क्या हुआ ओ समझा बाद में एक अंदर का रास्ता क्या है सब पूछा इधर जाओ उधर जाओ उधर जाओ उधर जाओ, जाओ सब बोला फाइनली पहुंचा तो मतलब क्या है वो भी पुरुष प्रयत्न से ही किया है ना है ना तो मतलब आचार्यवान पुरुषो वेदा इसी प्रकार ब्रह्म तत्व को भी समझाते में समय आचार्यवान पुरुषो वेदा जिसको आचार्य है वो जान सकता है आचार्य दिखाना इसको ऐसा समझो इसका ऐसा समझो बोलना पड़ेगा नहीं तो समझ में नहीं आता है सिर्फ हमारे अक्कल से ही देखा तो विरोध दिख पड़ता ही है क्या ऐसा भी बोलता ऐसा बोलता एक बार एक बहुत अक्कल वाला है बहुत बुक्स लिखा है ऐसा ऐसा बहुत है है ना मैंने कहा ये क्या है ब्रह्म ऐसा क्या कुछ भी मतलब नहीं उसमें क्या है ऐसा बोला बहुत उम्र बहुत बड़े थे मेरे से बहुत बड़े थे मैं क्या मालूम उनको ऐसा बोला चुप हो गया से तो मतलब मंत्रव्या के बाद निश्चय होता है में आता है ना सब तो कुछ होने पर बाद निश्चय होता है जो जो निश्चित हुआ अर्थ जो है उसको हमेशा अंदरी में ही रखकर उसके बारे में ही स्थित होना उसको रखकर स्थित होना उधर निश्चित रूपेण ध्यान करते रहना तो मतलब क्या है वो ध्यान करते रहना ऐसा ये ध्यान ऐसा नहीं और कुछ ऐसा समझकर अंदर रखकर उसी में इसको सोचते रहना इसको नीति बोलता है ना अभी ओ पुरुष बुद्धि सहाय आत्मनोदर्शी पुरुष बुद्धि सहाय करता है इसलिए अनुमान करना ही है है ना दर्शय थी बोला प्रमाणं प्रम किंतु प्रमाण ब्रह्मजिज्ञाया किुत्यादय यह प्रमाणं देखो धर्मिज्ञायाव नुतियाद दे प्रमाणं ब्रह्मजिज्ञा ओ धर्म जिज्ञासा में क्या है श्रुति एक ही प्रमाण है वहां पर अनुमान प्रत्यक्ष कुछ भी नहीं ले क्या निश्चय करने के लिए निश्चय करने के लिए श्रुति एक ही प्रमाण है श्रुत्यादि एवं प्रमाण न ब्रह्म जिज्ञासाया ब्रह्म जिज्ञासा में ऐसा नहीं है किंतु श्रुत्याद अनुभव आदय था असंभव प्रमाण श्रुत्यादि भी हो सकता है अलग अलग और अनुभव भी हो सकता है अनुभव से अनुभव से आगे बढ़ना पड़ता है समझेगा ना यहाँ पर ठीक तत्व समझने के लिए दोनों प्रमाण होता है केवल श्रुति ही प्रमाण है ऐसा कहा है वदर है। ऐसा बुरा अभी जिसके पास ब्रह्मसूत्र भाष्य है ये इसको देखो आ, आ, सूत्र दो एक छ सूत्र दो एक छे दृश्य ते सूत्र को देखो है ना उसमें करीब तीस लाइन नीचे जाओ करीब तीस लाइन गिनकर नीचे जाओ है ना वहां पर देखो यत् उत्म पिनपन्नवा ब्रमणी प्रमाण संभवु टू वन सिक्स दृश्य दृश्यते मे टू वन सिद्व करी वसोत देखो क्यू ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी नीचे देखो आराम से संभवेयुरिति तदि मनोर्थम रूप नयमर्थ प्रत्यक्ष गोचर लिंगादभाच्च न हनुमादीना आगम्मा सगम्य धर्मवत यहाँ पर देखो वहां पर जो वाक्य पढ़ा उसको डायरेक्ट ऑपोजिट है इधर है ना ऐसे वाक्यों को देखा लोगों को कंपन होता है लेकिन शंकराचार्य सर्वज्ञ है इसलिए वो कैसा समझाते हैं देखो परिष्पन्नवाद ब्रह्मिक प्रमाणांतराणी संभव अभी जो पहले कहा क्या है ब्रह्म एक रहने वाला वस्तु है परिनिष्पन्न वस्तु मतलब रहने वाला एक वस्तु है इसलिए रहने वाला वस्तु है तो वो वस्तु का स्वरूप के आधार पर अलग अलग प्रमाण हो सकता है वो बहुत स्पष्ट है तो प्रत्यक्ष प्रमाण हो सकता है ओ थोड़ा सूक्ष्म में ही तो अनुमान हो सकता है अलग अलग हो सकता है वस्तु के लिए इसलिए हमने ही बोला उत्तम प्रश्नोत्तर ऋणी अलग प्रमाण हो सकता है ऐसा हमने बोला अभी क्या बोल रहा है? तदपि मनोर्थ मात्रम वो जो बोला वो मनोरथ ही है इट इज जी? थिंकिंग कारण देते। प्रत्यक्ष से रूप नहीं है, है। ब्रह्मी ब्रह्म के बारे में बोल रहे लिंगाद्य भावाचार नाम अनुमान आदि नाम लिंगादि कुछ चिन्ह नहीं है, है ना इसलिए अनुमान प्रमाण को भी नहीं मिलता है इसलिए आगमे मतलब क्या है? आगम एक से ही समझना पड़ेगा कैसा धर्मवत <laughs> यहाँ पर क्या बोला है धर्म में धर्म जिज्ञासा श्रुत्याद प्रमाण यहाँ पर ऐसा नहीं है ऐसा बोल के अभी वो भी ब्रह्मिज्ञास में भी वही एवं प्रमाण धर्मवत बोला नहीं व्यवहार की की बात बात हो रही है ना पहले आ, अभी व्यवहार ऐसा नहीं है यहाँ पर देखो यहाँ पर प्रमाण ज्ञान निष्ठा के बोलते समय प्रमाण और प्रमेय के बारे में बोला प्रमेय ब्रह्म है प्राण ज्ञान है किस प्रकार का ज्ञान है ब्रह्माकार वृत्ति का ज्ञान है।, ज्ञान है है ना अभी ओ जब ब्रह्माकार वृत्ति आने तक जब तक बुद्धि संबंध है तब तक मंतव्य गांधारा पुरुष आचार्य वन वेदा सब कुछ होता है बाद में आचार्य रहने दो नहीं रहने दो कुछ भी नहीं है वहां से आगे चल नहीं जाने के लिए भगवान ही चाहिए ना वहां पर देखो ब्रह्म मतलब ऐसा ही है इसे समझो समझो बोला तुम तो क्या है और कुछ छाइस नहीं है अभी इसलिए याद रखो श्रुति से ही जानने का वस्तु क्या है अनुमान प्रमाण से आ, आ, सहा, सहारा लेकर क्या जानना है इसलिए अनुमान प्रमाण भी कहा सह, सहाय करता है वो कहा नहीं करता है इसको याद रखो समझ आ रहे ना वहां पर प्रश्न कैसा प्रश्न क्या है उधर अभी आपने जो ट में जो दिखा देखा वहां पर क्या है अब मैंने उस दिन बताया ना बोल रहा है ब्रह्म कोटस्थस श्रुति बोल रहा है हम नहीं बोल रहा है बाद में उसी से आ रहा है सभी बोल रहा है जगत उसी से आ रहा है बोलने के बाद ये क्या कोटस भी बोलता है ये भी बोलता है ये ठीक नहीं है <coughs> देखो कॉमन सेंस को अगेंस्ट है अच्छा आपने बोला ओनली थिंग दैट विल हैपन इज़ यू विल नॉट अंडरस्टैंड दट इज ऑट इसलिए मैं क्या करना अरे कुटस्थ होने पर भी हो सकता है जी इसलिए मैं क्या पूछे कैसा हो सकता है जी कुटस बोल रहे हैं कुटस का मतलब ये ऐसा नहीं हो सकता लेकिन अभी हो सकता है ऐसा बोल रहे हो सकता है ऐसा पूछा तो तब क्या बोलता है अनुभव बोला है ना श्रुत्या अनुभव आदेश है ना अनुभव को लेता है अनुभव को लेकर क्या बोलता है वहां पर देखो आपके अनुभव में देखो सुषुप्ती में आप कूटस थे या नहीं हाँ जी मैं कुटस्त कुटस्त होने के बाद आप स्वप्न सृष्टि किया या नहीं क्या हो फिर क्या ऐसा ही करता है इसमें हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये जो पर्टिकुलर सेंटेंस है अर्थो हाँ। तो तो है आगम तो तो तो अर्थो फाइनली यही क्योंकि अनुभव में, में भी अल्टीमेटली तो कभी भी करने के लिए तो को करना नहीं हो सकता प्रमाण में है। आनुगेश आनुगेश मतलब आनुगेश आनुगेश गलत हो सकता है समझ आ रहे अवगंतुम इम ब्रह्म याद रखो। मेरा ये है कि कि जो ये ये अनुभव आप बता रहे हैं ये भी तो श्रुति में दिया हुआ है कहीं न कि ऐसा हाँ, ठीक ऐसा है हाँ, ऐसा है है हाँ, है ऐसा ऐसा ये अनुभव अनुभव होता होता पर समझने से हो जाता है वो गया ना इधर वही जी वही बोल रहा हूँ यहाँ पर दोनों वाक्य है इसलिए कहा श्रुतियवा कहा अलग अलग भी उसको मैं अलग करके दिखा रहा हूं देखो वो प्रमाण को जब तक हम नहीं पहुंचा है तब तक अनुमान को भी ले लो लेकिन प्रमाण से जब अवगति को आप उतर रहे हैं तब श्रुति को छोड़कर नहीं कर सकते आप तो भी वैसे ही वहां भ्रम जिज्ञासा कहा है या परिषद कहा है सिद्ध हो चुका है ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्म और वहाँ तो जी चल रही है है है पर को को बोलो अनुमान को बोलो परवाने परवाने अभी नहीं, नहीं हुआ है। ब्रह्म क्या है? ऐसा निश्चय हो गया क्या निश्चय नहीं हुआ करो लेकिन एक बार निश्चय होने के बाद ओ अनुमान कुछ नहीं कर सकता वहां पर अनुभव ठीक या नहीं है और श्रुति बोलता है यू कैन वेरीफाई दैट इज ऑल स्पष्ट हो गया इसलिए ओ मैं बार बार इसको बोलता हूं आप सब लोग याद रखो शंकराचार्य जो है कभी भी ऐसा मत रखो और एक पंडित है शंकराचार्य ऐसा ऐसा नहीं है शंकराचार्य खुद एकदम खुदमात्र ब्रह्म में रहकर कर शास्त्र को लिखाया प्रस्थान को इसलिए और कहीं भी गलत नहीं हो सकता कहीं भी द्वैती पढ़ने दो ओ वैष्णु पढ़ने दो भक्त पढ़ने दो कोई भी पढ़ने दो किसी को भी विरोध नहीं देख पड़ता क्यों देखो ब्रह्म एक ही तो सब में है क्या जब पूजा करता है तो ब्रह्म नहीं है ब्रह्म नहीं रहता तो किसका किसकी पूजा कर रहे हो ना इसलिए सब कुछ समन्वय होता है इसलिए समग्र दृष्टि में बोल रहा हूं समग्र दृष्टि मतलब क्या है ब्रह्म दृष्टि से देखा तो सब कुछ समन्वय हो जाता है मैंने एक दुष्टांत दिया सबको याद रखना क्या है सिर्फ घड़ा ऐसा स्वतंत्र रूप से देखा एक छोटा घड़ा कम वजन है ये ज्यादा वजन है लेकिन मिट्टी के दृष्टि से देखा तो छोटा भी वजन ज्यादा हो सकता है है नहीं इसलिए वो कुछ भी ब्रह्म से अलग नहीं है इसलिए ब्रह्म को आपने समझकर इसके बारे में देखा आपका सिद्धांत कभी गलत नहीं हो सकता नहीं तो उसी को पकड़ा वो uh, ठीक नहीं रहता समझेगा ना देर फोर यू कंप्लीटली अंडरस्टैंड ओ श्रुतियवा ऐसा एक जग में बोलता है और श्रुति प्लस और कुछ भी हो सकता है ऐसा भी बोला है है ना जुरूस को याद रखो ठीक तरह से है ना अनुभव इसका इसका कारण बोल रहे अनुभवा अनुभव बोलो भूतवस्तु विषयत्वाच ब्रह्म ज्ञान से देखो अभी धर्म में कर्म में और धर्म में ब्रह्म में फर्क क्या है अनुभवावसान अनुभव को आने वाला है ब्रह्म अनुभव को आने वाला है भूत वस्तु विषय वो वा रहने वाला एक वस्तु है रहने वाला एक विषय है ब्रह्मज्ञान से ना इसलिए भूत वस्तु का निश्चय करते समय बाद में अनुभव को आता है अनुभव को आते समय इसको रखो लेकिन विचार करते समय उसको रखो सब लोग तर्क इत्यादि लेकिन कर्तव्य ही विषय ना अनुभव अपेक्षा अस्ती श्रुत्यादीन प्रमाण सिया कर्तव्य में क्या होता है ऐसा करो यज्ञ करो पुत्र कामेष्टि करो पुत्र कामेष्टि करो मतलब क्या है जी मैं इधर हवन क्या बच्चा पैदा होने को इसको संबंध क्या है प्रश्न उठता है नहीं तुम लोग क्या बोलते हैं देखो श्रद्धा से करो होता है एक्सप्रेन कुछ भी हो इसलिए आप कैसा रखना पड़ेगा आपका मनोभाव कैसा रहना सिर्फ श्रुति में श्रद्धा रखकर करना पड़ेगा क्योंकि अभी अनुभव को आने वाला नहीं है करते हुए ना अनुभव आप प्रमाण निश्चार्थ बाद में कभी आएगा स्वर्ग को जाता है जी ओस मई स्वर्ग से आया मैं देखा उनसे कोई बोला है बाद में उसको उधर याद आएगा और मैं कुछ ना कुछ कर्म किया हूँ इसलिए इधर आया हूं जैसा अभी विवेक की है तो वो थोड़ा अच्छा रहा वो बोलता है वो कुछ ना कुछ पूर्व पुण्य है इसलिए ठीक है वो दिक्कत में है तो कुछ ना कुछ गलत हो गया है इसलिए मैं ऐसा हूँ ऐसा करता है ना उसी प्रकार करेगा लेकिन उसी समय पर अनुभव को नहीं आता है ना पुरुषाधीन पुरुषाधीन बोलो अन्यथावा अन्यथावा लौकि वैदिकधीन आत्म कर्तव्य सेन वो एक लाभ प्राप्त होना है पर में प्राप्त होने का कुछ नहीं है तो से मैंने बोला प्राप्त ऐसा नया कुछ प्राप्त होता ऐसा नहीं है यहां पर कर्तव्य कैसा है पुरुषाधीन उसके हाथ में है ये लाभ मुझे मैं चाहता हूं तो करना है ऐसा है पुरुषाधीन आत्मलाभत् कर्तव्य कर्तव्य ऐसा होने से कर्तुम न करतुम कर्तुम शक्यम करो मत करो और एक प्रकार से करो कह सकता है देखो जी मैं कहीं जाना है मैं आया नहीं जाऊंगा जी भी ऐसा भी कह सकते हैं मैं जाऊंगा ऐसा भी कह सकते हैं और मैं वो कैसा जाएंगे वो गाड़ी से जाऊंगा परवाने नहीं तो दूर है जी वा ऐसा जाना और दूर होने पर भी परवाणी जी में जाता हूं अलग अलग है, है ना उसी प्रकार इधर भी ये कर्म करो नहीं जी उतना दक्षिणा मैं नहीं दे सकता मुझे ऐसा ऐसा करो नहीं जी उसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं जी छोड़ो <laughs> ना? आपको इसलिए करतुम न करतुम अन्य था करतुम शक्यम कैसा लौकिकम वैदिक वैदिक कर्म भी ऐसा है लौकिक कर्म भी ऐसा ही है <coughs> देखो चाहे तो कहो नहीं तो उपास रहो ओ खाना ही तो वो ही इसको ही खाना है ऐसा कुछ नहीं और कुछ कहो तो कुछ है ना वैदिक कर्म भी ऐसा है यथा चोलो अश्वेन ग्यवागती वो घोड़े से जाता है पैदल से जाता है और किसी प्रकार से जाता है अथवा नहीं जाता है कुछ भी हो सकता है तथा यह लौकिक कार्य हो गया लौकिक हो गया अभी शास्त्र के बारे में देखो तथा गृह महारात्रे षोडशन गृहतीज होती अनुदि तेज होती विधि प्रतिशत अच्छा अभी इसलिए क्या है वैदिक क्रमशांति रहे अतिरात्रे षोड़शंग्राती है ना वो षोड़शी मतलब एक पात्र है एक बर्तन है है ना वो अतिरात्र मतलब यज्ञ में उसको लेना है ना? और कहीं है उसको नहीं लेना है चॉइस है समझ गए ना उसी प्रकार अनुदितेज होती उदितेजु होती ओ सूर्योजात पूर्व कर रहा है। सुरत होते ही करना है छाई से है।, है ना इति नषेधाच अर्थवंत स्यु बोलो विधि प्रतिषेदा अच्छा अच्छा विधि प्रतिषेधा अत अर्थवंत यहाँ पर विधि प्रतिषेध भी वहां पर मतलब है कर्म में विधि प्रतिषेध मतलब क्या है विधि मतलब करो प्रतिषेध मत करो सुरान्न पिबेदरा मत करो नाप नंगा मत करो ऐसा बोलता है विधि है से अलग ऐसा करो, ऐसा करो करो बोलता है प्रतिषेध मतलब जो नहीं करना उसको बोलता है और तो विधि मतलब जो करना उसको बोलता है इसलिए विधि प्रतिषेध दोनों है समझे ना अर्थवंत हो बाद में विकल्पोत्सर्ग बोलो अपवादाश्च विकल्प उत्सर्ग अपवादा है ना देखो उत्सर्ग मतलब एक सामान्य वचना है ना एक सामान्य वचन मतलब न हिंसियात हिंसा नहीं करना ऐसा है लेकिन अपवाद एक्सेप्शन एक्सेप्शन ऐसा बोलने के बाद आप इस कर्म को जाना करना चाहते हैं तो बकरा को दो, भी है. अपवाद है? ना इधर अत्र ऐसा भी कर सकता है वो ऐसा भी कर सकता है सामान्य वचन है उसके लिए अपवाद है एक्सेप्शन है ऐसा हो सकता है मतलब कर्म में क्या है बहुत अलग अलग अलग लीथ से कर आगे बढ़ने के लिए स्कोप है, है? लेकिन ब्रह्मज्ञान में ऐसा स्कोप नहीं है।, है ना देखो इसको न तो वस्तु अस्ति नास्ति, अस्थिक विकनाष पुषबुद्यपेक्षा न वस्तु पुरुषद, याथात्म्य जानम पुरुष नहीं षबुद्यपेक्ष वस्तुतंत्रमें तत् नी स्णुकस्थुर्वा पुषा अनो वो तत्व तुषा व्यक्ति इति स्णुरव वस्तुतंत्र भूतवस्तु विषयाण प्राण्यम वस्तुतंत्र तव स्रह्मी वस्तुतंत्र भूतवस्तु विषय इसके बारे में हमने चर्चा किया है इसलिए ये एक साथ पढ़ लिया याद दिलाता हूँ सुनो वस्तु के बारे में एवं नहीं बम अस्थि ना अस्ती ऐसा विकल्पना नहीं कर सकते हैं वस्तु के बारे में ऐसा है नहीं नहीं नहीं ऐसा है ऐसा विकल्प नहीं हो सकता विकल्प नस्तु पुरुष विद्यपेक्षा नस्तु आध्यात्मिक ज्ञान पुरुष विद्यपेक्षम विकल्पना कब हो सकता है पुरुष बुद्धि के ऊपर जो अवलंबित है उसमें भी हो सकता है लेकिन यहां पर क्या है वस्तु, वस्तु या है? है वैसा समझना वस्तु न पुरुष बुद्धि मैं ऐसा भी समझ सकता हूँ उसका ऐसा भी समझ सकता हूं कोई भी लगा ही है ना किंतरी वस्तु दुष्टांतर नहीं स्थाणु एकस्मिन एक ही वहाँ पर छोटा सा ये ट्री खम्बा है वहाँ पर तो उसमें एकस्मिन ये स्थानुर ऐसा है कम, कम्बा बोला न खबा का खम्बा, खम्बा है नहीं तो पुरुष है नहीं तो और कुछ है ऐसा इसको कोई ऐसा विकल्प रखा उसको ज्ञान बोलता है यदि तत्व ज्ञान अनुभवती ऐसा भी, भी होता है ऐसा भी होता है तत्व ज्ञान नहीं हो सकता तत्व पुरुष अन्यो वाय मिथ्या ज्ञान ये पुरुष हो सकता है नहीं तो ओ और कुछ हो सकता है ऐसा बोला क्या है ज्ञान है स्थानीय तत्व ज्ञान ओ खम्बा को खंबा ही समझना ओ ज्ञान है क्यों वो स्वतंत्र वो जैसा उसको समझना इट डिपेंड्स ऑन द And नॉट्स ऑन मई अंडरस्टैंडिंग इसको ऑब्जेक्टिव बोलता है जिसको सब्जेक्टिव बोलता है ऑब्जेक्टिव क्या है वस्तु के ऊपर डिपेंडेंस है सब्जेक्टिव क्या है मेरे ऊपर डिपेंडेंस है वस्तुतंत्र एवं भूत वस्तु विषयाण प्राम वस्तुतंत्र इस प्रकार भूत वस्तु विषयों के प्रामाण्य वस्तुतंत्र है तेव तो सती ब्रह्मज्ञान वस्तुतंत्र ब्रह्मज्ञान भी ऐसा ही है क्योंकि भूतवस्त्र विषय है ब्रह्म समझा आपको इसका मतलब क्या है देखो उसको इसकी चर्चा में कब किया याद है किसी को कब बोला कब बोलो में हाँ अध्यास में कब बोला जब वो का थे हाँ है ना वहां पर हमने क्या कहा रजत को देखा बाद में नहीं है देखा सिर्फ पहले जो आया वो मिथ्या ज्ञान है बाद में जो नहीं ऐसा समझा वो सम्यक ज्ञान है बाद में उसको मिथ्या ज्ञान बोलकर छोड़ देना नहीं है ऐसा बोलने के बाद मिथ्या ज्ञान ऐसा उसको छोड़ देना ऐसा नहीं करके कुछ लोग क्या कर रहे हैं अंदर बच्चे नहीं बोल देखो उधर है ओ ऐसा बोलने नहीं तो नहीं देख सकता है जी कैसा दिख पड़ता है जी ये नहीं तो क्या महमुद्ध लोग है क्यों विज्ञानवादी है कुछ ना कुछ रहना है ना पैसा क्या नहीं दिख पड़ा अरे दोनों नहीं है वो भी है ये भी संविज्ञान है लेकिन दोनों ऑपोजिट है इसलिए क्या करना ये जो है वो तीसरा एक रजत है तीसरा उसका नाम है अनर्वचनीयत्व ऐसा बोला है ना आप ही बोलो ये ठीक नहीं है आप सब जानते हैं आई डोंट थिंक यूर कन्विस्ड वन संबडी मेक्स दिस आर्ग्यूमेंट हाँ? उस समय मैंने इसको बोला आप मिथ्या ज्ञान को सम्यक ज्ञान को दोनों को रखकर दोनों को मिला के और यह कुछ ना कुछ खिचड़ी कर रहे हैं ना वो कैसा जी समझे ना ओ खिचड़ी नहीं हो सकता क्योंकि मैं जिस रजत को देखा वो मिथ्या ज्ञान है अभी सम्यक ज्ञान है इसलिए सम इस समय ज्ञान में वो है ही नहीं किचड़ी कैसा हो सकता है, है ना इसलिए ऐसा मिलाकर नहीं करना इसलिए वो इस प्रकार का अंदर वचनीय तो बोलना पुरुष बुद्धि है आपकी कल्पना है ये कल्पना के लिए आधार कुछ भी नहीं है क्योंकि ये तीसरी एक प्रकार का रजत ऐसा आपने बोला तब क्या होता है मालूम है ओ पहले जिस रजत को देखा वो प्रत्यक्ष प्रमाण है जो नहीं देखा वो अनुपलब्धि प्रमाण है अनुपलब्धि स्वीकार को करो अनुपलब्धि प्रमाण है ये तीसरा है कौन सा प्रमाण है इसको किसी प्रमाण से वो नहीं मिलना इसे सातवां प्रमाण चाहिए तो वहां पर ये रजत है प्रत्यक्ष ज्ञान से मिल रहा है इसलिए वो बोलेंगे क्या है यह भी है यह भी है इसलिए औेक को अर्थापत्ति से हम करेंगे क्योंकि यह भी समिज्ञान है यह भी समिक है इसे अर्थापत्ति से हम कुछ बोलेंगे ऐसा कहा अर्थापत्ति से क्या बोलते हैं वो तीसरा वस्तु को आप निर्माण नहीं करते हैं आप ही बोल रहे तीसरी वस्तु ऐसा तीसरी वस्तु है तो उसको अलग प्रमाण होना है इसलिए सातवा प्रमाण चाहिए सा प्रमाण आप नहीं दे रहे हैं इसी में अनुपलब्धि अर्थापत्ति में आप एडजस्ट करना चाहते हैं यह नहीं होगा अर्थापत्ति से क्या होता है ये विषय का स्पष्ट ज्ञान होता है स्पष्ट ज्ञान होता है वस्तु निर्माण नहीं होता है प्रमाण से वस्तु निर्माण होता है वस्तु रहने से प्रमाण आता है कैसा जी मैं कुछ ना कुछ वो ऐसा कल्पना किया अर्थापति से तो बाद में उसको एक प्रमाण ढूंढना है वस्तु को ढूंढना है ऐसा नहीं है समझ समझा क्या ना आपको उस समय इसकी चर्चा हुई है आगे बढ़ सकते हैं मतलब तीन ही हो सकते तो को छोड़कर कुछ भी नहीं है अज्ञान अज्ञान है है, अभी दृष्टांत में तो नहीं ज्ञान आ गया। मैं जब रजत को देखा उस समय का का अज्ञान था। अभी वहाँ पर का अज्ञान होने के बाद ही मुझे मालूम पड़ा रजत नहीं है इसलिए अभी दो ज्ञान हो गया मुझे क्या हो गया यह शुक्ति है ऐसा एक ज्ञान रजत नहीं है ऐसा एक ज्ञान है ना इसलिए अभी वो शक्ति एक वो नहीं रहने वाला रजत एक इन दोनों से और खिचड़ी बन सकता है खिचड़ी बना तो ये सिर्फ वो एक ही है शक्ति ज्ञान एक ही है।, है ना बाद में बोलो ननु ननु प्रमाणा विषय वेदातवाक्य विचारणाव प्राप्त देखो अभी भूतवस्तु भूतवस्तु ऐसा बार बार बोल रहे हैं देखो कैसा संगति को दिखाते हैं देखो यहाँ पर लास्ट पद है भूतवस्तु विषय बोलते ही अगले पैर क्या है ब्रह्मणा है और अलग अलग प्रमाण बहुत है प्रत्यक्ष से मिलना है नहीं तो अनुमान से नहीं तो और कुछ से मिलना है थी वेदांतवाक अनर्थ कभी प्राप्त वेदांत विचारणा वेदांत वाक्य विचारणा जो है अनर्थ मतलब खतरा होना ऐसा नहीं है अनर्थ मतलब अर्थ नहीं है अर्थ नहीं है, क्योंकि भूत वस्तु होने से आप इससे नहीं देख पड़ा माइक्रोस्कोप लेना है, है ना बहुत सूक्ष्मता और कुछ करना है इसलिए वेदांत वाक्य विचार क्यों करना अनर्थ हो जाता है ना पूछा बोलो ना इंद्रिय अविषयत्व संबंध अग्रणा यहां पर देखो ठीक तरह से समझो बाकी कुछ भी प्रमाण ले लो प्रत्यक्ष प्रमाण तो इंद्रिय के आधार पर ही होता है है ना अनुमान प्रमाण ले लो अनुमान प्रमाण क्या है यहाँ पर मैं धुआं को देखा आपको नहीं देखा लेकिन आग है ऐसा मैंने निश्चय किया ठीक है आप जो निश्चय किया है वो ठीक है ऐसा इधर बैठकर इधर ही चर्चा करते रहा हनुमान प्रमाण से क्या निश्चय होता है प्रत्यक्ष वहां पर प्रत्यक्ष देखने के बाद निश्चय होता है ना अच्छा इसलिए प्रत्यक्ष देखने के ऊपर निर्भर है आप जो कहा ठीक है, है या नहीं इसलिए वहां भी प्रत्यक्ष आ गया उपमान प्रमाण में भी प्रत्यक्ष है अर्थापत्ति में भी प्रत्यक्ष है इसलिए वहां पर प्रत्यक्ष प्रमाण को निरंकुश प्रमाण बोलता है निरंकुश मतलब क्या है प्रत्यक्ष से विरुद्ध हो गया तब किसी प्रमाण को हम नहीं मानते क्योंकि सारे प्रमाण प्रत्यक्ष के ऊपर ही आधारित है स्पेशल है आप भूत वस्तु विषय बोलकर ब्रह्म को अलग अलग प्रमाण को लेकर आया ऐसा रखो रखने के बाद भी ये नहीं चलता है क्यों ब्रह्म भूत वस्तु विषय है लेकिन प्रत्यक्ष के लिए विषय नहीं है प्रत्यक्ष जब नहीं है के लिए निश्चय साइंस में भी बहुत कुछ गैस वर्क करता है जी गैस वर्क करने के बाद ये ठीक है या नहीं देखना है लैबोरेटरी में देखना है ये भूत और रहने वाला वस्तु तो ऐसा है है नहीं रहने वाला वस्तु तो ऐसा नहीं है नहीं रहने वाला वस्तु तो है ही, ही नहीं लेकिन वो रहने वाला वस्तु तो ऐसा ऑब्जेक्ट के साथ बोलता है।, है ना अभी देखो बिग बैंग बोला बिग बैंग मतलब क्या है वो वहां पर इतना हो गया गर्मी है वैसा ऐसा कुछ ना कुछ बोला वो अभी तक ऐसा जाता रहता है लेकिन जब तक मैं खुद नहीं देखा तब तक ठीक नहीं इसलिए लैबोरेटरी में कुछ ना कुछ सिमुलेट कर सकता है इसलिए कुछ ना कुछ कर रहा है वो इतना ही टेम्परेचर होना क्या ऐसा हो सकता है इसलिए हमारा निश्चय ठीक है समझ में आ रहा है ना आपको इसलिए साइंस में जो होता है वो भी प्रत्यक्ष प्रमाण के ऊपर आधारित है तो भी सारे प्रमाणों पे प्रत्यक्ष आखिर में प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष ही है। है एक्सेप्ट आगम नहीं वो भी एक प्रकार से है। लेकिन वस्तु तो अनुभव प्रमाण कैसा होता है? प्रत्यक्ष प्रमाण इंद्रियों, इंद्रियों के तो। को तरह ही नहीं है। भेद है अनुभव में भेद नष्ट हो गया ना वहाँ पर वेद भी प्रमाण नहीं है सबको याद रखना देखो ये पॉइंट इसको समग्र दृष्टि बोलता है वेद को रख रहा है, एकदम ऑपोजिट बोलता है लेकिन ऑपोजिट नहीं है <laughs> है ना यहाँ पर देखो स्वभाव तो बोला स्वभावतो। ओ, आ, अच्छा इंद्रिया अभिषेत्व संबंध अग्रहणा बोला अभी संबंध को ही सूचित करता है अलग अलग प्रमाणों में इंद्र को जो विषय नहीं है वो प्रत्यक्ष संबंध नहीं आएगा संबंध अग्रहणा स्वभाव तो बोलो विषय विषय विषयाणी इंद्रियाणी ना ब्रह्म ब्रह्म विषयाणी स्वभाव से ही इंद्रियाणी विषय विषयाणी ओ, ओ इंद्रिय विषय को ही विषय करता है ना ब्रह्म विषयाणी ब्रह्म ऐसा विषय नहीं है इंद्रियों को मिलने वाला नहीं है नहीं ना अभी इस वाक्य को पढ़ो बढ़ो अच्छा सती ही ब्रह्मणा ब्रह्मणा ब्रह्मणा ब्रह्मण सब इति गृह्येत कार्यमात्रमेव तो गृह्यण ब्रह्मणा बद्धम कि चिद्वा सबद्धम की नक्यम निश्चे तस्मा ज्ञात्र जन्मूत्रपन्य कि वेदवाक्य प्रदर्शनाथ बुखे uh, श्रुतिपुराण